देवी भागवत सातवा स्कंध है देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठ अहेतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह जा बदलाया जाता है जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्त है जितने भी चेष्टा करने वाले श्वास करने वाले आँखों को खोलने मुन्ने वाले प्राणी हैं सब उस ब्रह्म में ही समर्पित हैं उसी में स्थित है सत्य असत सब कुछ वही है वही सबके द्वारा वर्ण करने योग्य सर्वोत्कृष्ट है वह समस्त प्रज्ञा के ज्ञान से परे है अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है यह तुम जानो जो परम प्रकाश रूप है जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है जिसमें संपूर्ण लोग और उन लोगों के निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं वही यह अक्षर ब्रह्म है वही सबके प्राण है वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य उस वेधने योग्य लक्ष्य का तुम वेधन करो मन लगा कर उसमें तन्मय हो जाओ सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त, अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्षण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो प्रणव ओम धनुष है जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है प्रमाद रहित अत्यंत तत्परता से साधन संलग्न होकर उनका वेधन करना चाहिए और बाण के समान उसमें तन्मय हो जाना चाहिए जिस ब्रह्म में स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का आकाश संपूर्ण प्राणों के सहित इंद्रयुक्त मन बुद्धि रूप अंतकरण ओतप्रोत है उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने दूसरी सब बातों को छोड़ दे यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुँचाने वाला पूर्ण है संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है जिस प्रकार रथ के चक्के में अरे लगे होते हैं उसी प्रकार शरीर की संपूर्ण नाड़िया हृदय में एकत्र स्थित हैं उस हृदय में ही विविध रूपों में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता है इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे तुम्हारा कल्याण हो जो जो सदा जानने वाला, जो जानने वाला वाला सब सब ओर से कुछ है जिसके जगत में यह महिमा है वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है वह मनोमय है और सबके प्राण तथा शरीर का नियमन करने वाला है सब प्राणियों के हृदय का आश्रय करके अन्न स्थूल शरीर में स्थित है और धीर्घ बुद्धिमान पुरुष विज्ञान के द्वारा जो आनंद स्वरूप अमृत अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित है उसको भली भांति देख लेते हैं उस काल कारण रूप पुरुषोत्तम को देख लेने पर इस दीव के हृदय की गांठ अविद्या टूट जाती है सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और वह शुभाशुभ कर्म क्षीण हो जाते हैं वह निर्मल और निष्कल ब्रह्म प्रकाशमय प्रकोष दिव्य परम धाम में विराजित है वह शुभ्र सर्वथा विशुद्ध और संपूर्ण प्रकाश में वस्तुओं का भी प्रकाशक है उसे आत्मज्ञानी पुरुष ही जानते हैं उस वह प्रकाश रूप परमधाम में परमात्मा में न यह सूर्य प्रकाशित होता है न चंद्रमा या तारे ही प्रकाशित होते हैं न वहाँ ये बिजलियाँ ही चमकती हैं फिर अग्नि की तो बात ही क्या है उसके प्रकाशित होने पर उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं उसी के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित है अमृत स्वरूप ब्रह्म ही आगे है ब्रह्म ब्रह्म ही ही पीछे है, ब्रह्म ही दाहिनी तथा ओर है, है, है। वही नीचे ऊपर फैला हुआ यह संपूर्ण ब्रह्म ही है। खंड में ये मंत्र है। नाम एतत परम विज्ञा वरिष्ठ प्रजादी मध्य गुण गुणुभ्योच यस्म लोका नेता निहिता लोकन तदेतक्षण ब्रह्म स प्राणस्तुवादैत सत्यम तदमृत तेद्यौम्यवृद्धि धनुर्गृह्योपन महास्त्र निश्चित संधि आय्भागतेन चेतसा लक्ष्य तदैवाक्षर सौम्य विदि प्रणवो धनु सरो तलक्षण उच्यते अमत्न वेधव्यम सर्वतन्मयो यस्मिन् देव पृथ्वी चातरीक्ष मोतमस सर्वे तमेक जानथ आत्म मन्याचो मिथुंच था मृतस्थ सेव रत्ना संहता ये बहुधा जायम ओम ध्याथ आत्मा स्वस्तिव पराय तमस पता यस विद्य महिमाुवि दिव्य ब्रह्मपुर से व्योम आत्मा प्रतिष्ठ मनोमय प्राणशरीता प्रतिष्ठे हृदय सन्नीय तद्जान परपश्यति धीरा आनंदम अमृत यदिभादयग्रंथे छिद्यंतेशया क्षीयते चास्त्र कर्माणी तस्ते पराबरे हिण्मे परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कम ब्रह्म ज्योतिषा ज्योति तद तद्या, विदो विदु न त्रूरो भाति न चंद्रताक विद्युत भाति कमग्निभा तस्ा सर्विदम विभाति ब्रह्मेदम अमृतम पुरा ब्रह्म पश्चाब्रह्म दक्षिण अधस्ोर्धम न प्रसिद्ध चम ब्रह्मेदम विश्वदरिष्ठम